हाथी का वजन बहुत समय पहले गांव में एक रईस आदमी रहता था उसने घर में एक हाथी पाल रखा था एक दिन रईस ने अपने मित्रों को चुनौती दी मेरा हाथी का वजन क्या होगा क्या आप में से कोई बता सकता है मित्रों ने तरह तरह के विचार प्रकट किए एक ने कहा इतना बड़ा तराजु कहीं भी नहीं मिलेगा हाथी का वजन कैसे तोड़ सकते हैं हाथी के टुकड़े टुकड़े करने पर ही उसे तोड़ा जा सकता है ऐसा तो नहीं कर सकते ना दूसरे ने कहा एक बालक यह सब सुन रहा था हाथी का वजन कैसे पता लगा सकते हैं नदी किनारे बैठकर वह कई दिन तक यही सोचता रहा एक दिन उसकी नजर नदी में तैरती हुई नाव पर पड़ी पता चल गया, पता चल गया। के पास हाथी को नदी के किनारे ले आइए मैं उसका वजन तोड़ने का एक तरीका बताऊंगा वह उत्साह से बोला हाथी नदी के तट पर पहुंचा बालक ने उसे नाव पर चढ़ाने को कहा हाथी के चढ़ते ही नाव डकमगाने लगी हाथी के वजन के कारण नाव में दबाव पड़ा और वह पानी में जरा नीची हुई नाव का जो भाग पानी में डूब गया था उस भाग पर बालक ने काले रंग का निशान लगाया उसके बाद हाथी को नाव से नदी के किनारे उतारा गया कुछ आदमियों की मदद से नाव में बड़े बड़े पत्थर रखवाये गए जैसे जैसे वे लोग पत्थर चढ़ाते गए वैसे वैसे नाव पानी में डूब गई पानी जब नाव पर बने काले निशान तक पहुंच गया तब पत्थरों को रखना बंद कर दिया गया बालक ने कहा नाव के अंदर रखे पत्थरों का वजन और हाथी का वजन अब बराबर होगा पत्थरों का वजन कर लो पत्थरों का वजन कर लो हाथी का वजन अपने आप पता चल जाएगा बालक की सूझबूझ की सबने प्रशंसा की